ड़ा मणि कृतविधुर्वे कृतवासुक भवो भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटी कुलचौराय तस्म कृष्णा नम संसारमीह शंकर शंकरचार्यं केशव वातरायण शूद्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुर्गात्मी मूर्ति वेद विभागि व्योमेहाय दक्षिणमूर्त नम ओम सादृश्य का घटक कहीं जाति कहीं उपाधि अथवा कहीं असाधारण धर्म ये सब हो सकता है नब्बे लोग कहे ये सादृश्य ये अतिरिक्त पदार्थ होगा तो प्राचीन लोग कहे अतिरिक्त पदार्थ होगा तो पदार्थ विभाजक वाक्य में फिर संख्या अधिक हो जाएगा नब्बे लोग कहे पदार्थ विभाजक वाक्य में तो केवल इतने को ही लिया जाएगा जो तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी हैं तो ये सब तत्व तत्वज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है तो इसलिए इनको अतिरिक्त पदार्थ मानने पर भी कोई हानि नहीं है और आगे कहा गया कि अधिकरणत्व तो भी अतिरिक्त होगा तो प्राचीन लोग कहेंगे अधिकरणत्व तो संयोग रूप हो तो उसमें क्या दोष होगा संयोग दृष्ट होने से कुंडे बदर येगा ये भी प्रयोग इस व्यवहार भी होने लगेगा अच्छा आगे प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोक था बुलेज आप okay. बोलेगे uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. अच्छा ठीक है आप बोलिए आप बोलेंगे आप रटे हैं नहीं ये रटना पड़ेगा ये इतना ये जी के शब्द शुद्ध वेदांत वेदांत तो और एक शुद्ध वेदांत शुद्ध वेदांत रटना नहीं कुछ नहीं करना खाली श्रवण करना ऐसा नहीं इसे उपासना है ना रटना है इसे अच्छा आगे हम लोग देख रहे थे अगर देही कहा जाएगा तो दे करने से ईश्वर का ग्रहण नहीं होगा इसके लिए दिनों करी में कहें अथ ईश्वर देहिनां देहीना मध्य अनंतर भावात ईश्वर देही का देही में ग्रहण नहीं होगा देही नाम मध्य अनंतर अनंतर्भाव टीका में रामरुद्री में दिया अनंतर्भाव ईश्वर से किंचित शरीरावच्छेदन भोग अभाव भाव किंचित शरीर अवच्छेदन ईश्वर का भोग नहीं होगा तो भोग नहीं होगा अर्थात तो देह भोग होने के लिए प्राप्त होता है ईश्वर का अगर किसी शरीर अवचेतन भोग नहीं है तो फिर वो शरीर भी ईश्वर का नहीं होगा तो ईश्वर देही नहीं बनेगा शंका वो करते हैं अर्थ ईश्वर से देही नाम अनंतभाव कथम द्रव्य तुम फिर ईश्वर का ग्रहण द्रव्य में कैसे होगा इति चेत कहते हैं वृद्धा भूत आवेश न्याय न ईश्वर से शरीर लोग भूत आवेश कोई एक व्यक्ति होता है मनुष्य वो मनुष्य का जो शरीर है वो शरीर में तादात में अभिमान करने वाला है कि जीव होता है वो देवदत्त तो हो गया किंतु अभी उस शरीर में और एक भूत आवेश हुआ है तो जैसे भूत आवेश हुआ है वो भूत को वो शरीर से सुख दुख नहीं होगा वो शरीर में कोई अर्थात आघात इत्यादि होने से भूत को बाधक नहीं होगा किंतु भूत वो शरीर को चलाएगा इसी प्रकार के ईश्वर को किसी शरीर से सुख दुख का भोग नहीं होगा किंतु तो ईश्वर व शरीर को चलाएगा जैसे भूत आवेश होने से भूत व शरीर को चलाएगा किंतु तो शरीर से होने वाला कोई पीड़ा कोई भूतों को अनुभव नहीं होगा इसको भूतावेश न्याय कहते हैं तो प्राचीन न्यायिक लोग कहते हैं कि इस न्याय से ईश्वर का भी शरीर होगा अर्थात ईश्वर किसी देवताओं में किसी में इस प्रकार भूत आवेश होकर कार्य कराएगा टीका में भूतावेश न्याय दिया देखिए यथत अभिभवस्थले मनुष्यादी शरीर शरीरावच्छेदेन भूत न सुख दुख साक्षात्कार भोगाश्रयता रुद्री में स मनुष्यादेदेन भूत अभी स्थले मनुष्यादिशरी अवच्छेदन भूत न सुख दुख सा शरीरादि अवच्छेद अर्थात तो वो शरीर में उसका सुख दुख हो हो का साक्षात्कार नहीं होगा आप का अवच्छेद है अवच्छेदन चाहिए भूत अभिभव स्थले मनुष्य आदि शरीर अवच्छेद न अर्थात मनुष्य शरीर में भूत से न सुख दुख साक्षात्कार रूपो भोगाश्रय था भूत को वो शरीर में कोई साक्षात्कार सुख दुख अन्य साक्षात्कार जिसको भोग कहते हैं वह नहीं होगा किंतु तदीय शरीर अवच्छेद एव भूत का जो शरीर है भूत का शरीर से भूत को सुख दुख होगा अर्थात अगर कोई तांत्रिक भूत का शरीर में आघात पहुंचा देगा तो भूत को पीड़ा होगा नहीं तो मनुष्य का शरीर में जितना आघात करने से भूत को कुछ नहीं होगा इसलिए कहते हैं तदीय शरीर अवच्छेदन एवं तस्या सुख दुख साक्षात्कार होगा तदीय अर्थात भूत, भूत एवं भूत प्रयत्न जन्य व्यापार वन मनुष्यादि शरीर इस प्रकार होने पर भी भूत का प्रयत्न जन्य व्यापार वत्त मतु प्रत्यय व्यापार वाला वो मनुष्यादि शरीर होगा अर्थात भूत प्रयत्न करेगा तो मनुष्य शरीर उस प्रकार की कार्य करेगा तथा तो अत्रापि अत्रापि अर्थात शरीरम न ईश्वर से भोग अवच्छेदकम अभी रामजी का एक शरीर हुआ अभी वो शरीर में अभिमान रामजी करेंगे अभी ईश्वर उस रामजी वाला शरीर में जैसे भूत आवे ऐसा होगा ये कहते हैं राम आदि शरीर हम इसको देखने से भक्तों लोग नाराज होते जाएगा तथा तो तथा भी रामादिशरीरम न ईश्वर से भोग अवच्छेदकम अर्थात वो रामादि शरीर में ईश्वर को कोई सुख दुख नहीं होगा अबितु अपितु तद अंतर्गत जीव से रामादि शरीर में जो जीव है उसी को ही सुख दुख होगा एवं अपी ईश्वर प्रयत्न जन्य रावण बद्ध, रावणादि रावण बधादि रूप विलक्षण व्यापार वाला जैसे भूत मनुष्य का शरीर में प्रवेश करके विलक्षण व्यापार करवा देता है इसी प्रकार की ईश्वर रामादि शरीर में प्रवेश करके रावण बधादि विलक्षण व्यापार करवा दी ये सब न्यायिकों का तर्क ठीक है इस नियमों से न्यायिक प्राचीन न्यायिक कहते हैं ईश्वर का भी शरीर हो जाएगा दूसरे लोग कहते हैं संसारी अदृष्ट वशात शरीरम इति अन्य संसारियों का अदृष्ट के वश से ईश्वर का शरीर होगा जैसे जीवों का अपना अदृष्ट के चलते अपना शरीर होता है इसी प्रकार की ईश्वर को भी एक शरीर मिलेगा इन लोगों का अदृष्ट के चलते जिसको जिससे भोग प्राप्त होना है उसका अदृश्य से वो चीज बनेगा वो चीज रहेगा इसी प्रकार की जीवों का अदृश्य से ईश्वर का एक शरीर होगा ऐसे कुछ लोग कहते हैं अतएव आगे दिनोकरी में अतएव अश्वरसात अस्वरसाद आह आत्म, आत्मा अस्वरसात अर्थात देह शब्द का विपत्ति करके देहिति देही ये सब विचार करने से ईश्वर का ईश्वर को देही कोटि में नहीं डाला जा सकता है ये सब में विरुद्ध मत है इसलिए देही शब्द का अर्थ कह दिया आत्मा अतः अतएव देखिए रामरुद्री में अयम भाव देही शब्द उक्त संबंधन देह विशिष्टा देही दे उक्त संबंधे उक्त संबंधे अच्छा ये ऊपर में दिया है कि तथापि प्रतीक दिया है जहाँ अभी हम ये वो दिख रहे हैं उसका तीन पंक्ति ऊपर तथापि दिया है स्व वृत्ति चेष्टा जनक कृतिमत्व संबंधे न देह विशिष्ट ये देही शब्द का अर्थ हो गया स्व वृत्ति चेष्टा चेष्टा का जनक कृति होने से चेष्टा होगी तो जनक जो चेष्टा जनक जो कृति वो कृतिमत्व तो कृतिमत्व संबंध है न देह विशिष्ट देह से विशिष्ट हो जाएगा वो व्यक्ति अर्थात तो वो आत्मा देह विशिष्ट होकर के दे कहा जाएगा वो कैसा होगा कहते हैं स्व वृत्ति चेष्टा जनक कृतिमत्व संबंध न स्व पद देह देह वृत्ति चेष्टा चेष्टा का जनक हो गया कृति ये कृतिमान हो जाएगा आत्मा आत्मा में क्या धर्म रह जाएगा कृतिम स्वृत्ति चेष्टाजनक कृतिम आत्में यही ये देहि का लक्षण लक्ष्मण देह विशिष्ट ये संबंध दे दिया अभी आगे अतए के आगे देखे देही शब्द से उक्त संबंधे देह विशिष्टार्थकत्वे ईश्वरस्य से शरीर अनीकारे ईश्वर से द्रव्य मध्य अविभजनात् तो देह विशिष्ट को देहि कहा जाएगा तो ईश्वर का शरीर ही नहीं होने से वृत्ति चेष्टा जनक स्व शब्द से लिया जाएगा देह देह वृत्ति चेष्टा ईश्वर का देह ही नहीं है तो फिर होने से ईश्वर से द्रव्य मध्य अविभजनात् अग्रहण ईश्वर का ग्रहण नहीं होगा नहीं होने से द्रव्य तो इति अश्वर सात शब्द अर्थो न देह विशिष्ट इसलिए देही शब्द का अपितु आत्मत्व जाति अवचिन्न इति से द्रव्यत्व सिद्धि अगर देह शब्द से लेंगे चेष्टा का आश्रय तो फिर ईश्वर देही में नहीं आ पाएगा तो देही शब्द का अर्थ कर दिया आत्मा आत्मा करने से ईश्वर का भी ग्रहण हो जाएगा अच्छा आगे दिनाकर में पृथ्व्य तेजो वायुव्यात्म इति पंच द्रव्याणी कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी अप तेज वायु आत्मा ये पांच द्रव्य हो गए किसके छोड़ दिया आकाश काल दिग् मन ये चार को छोड़ दिया तो पंचैव द्रव्य यानी व्योमा देश्वरात्मी एवं अंतर्भूतत्व व्योमादि आदि कहने से काल दिग्ध जो विभू पदार्थ है वो सब ईश्वर में अंतर्भाव हो जाएंगे अच्छा और मनुष्य असमवेत भूतेर अंतर्भाव कौन सा भूत है जो असमवेत है आकाश इत्यादि का तो नहीं लिया कौन भूत होगा जो असमवेत है मन को उसमें अंतरभाव कर लेंगे परमाणु तो दे दिया यहाँ यहाँ टिप्पणी दिया है परमाणु मन को परमाणु मान लेंगे का, आकाश काल दी के ईश्वर में अंतर्भाव हो जाएंगे मन परमाणु हो गया तो चार द्रव्य गए और पांच द्रव्य रह गए असमवे भूत अंतर्भाव इतिहा नवीनाहा ये नवीन न्यायिक लोग ऐसा कहते नव्य पांच ही द्रव्य मानेंगे मन को परमाणु में ले लिए और बाकी आकाश काल दिक ये सब ईश्वर में अंतर्भाव हो गए अर्थात ईश्वर में अंतर्भाव हो गया अर्थात इनके चलते जो कार्य हो रहा है वो सब ईश्वर से हो जाएगा तो वो अधिपदार्थ मानेंगे हाँ कोई कहते न तन मतम निराकर तुम वो मत का निराकरण करने के लिए कहते हैं संख्या बोधक पद पूर्ण न अर्थम आह संख्या कहते हैं ऐतानी मुक्तावली में कहते हैं ऐतानी नव तो नव कहते हैं अर्थात तो तो तो पांच द्रव्य नहीं मान पाएंगे नौ ही लेना पड़ेगा तो जो लोग कहते थे नवीन लोग नव्य लोग कहते थे कि व्योम काल दिग और मन जरूरत नहीं है तो ये प्राचीन लोग कहते हैं जरूरत नहीं है ऐसा बात नहीं जरूरत है आवश्यक है कैसे आवश्यक है व्योम स्थावत तो शब्दाश्रयतया सिद्धि आकाश की सिद्धि कैसी हो जाएगी कहते हैं कि शब्दाश्रयतया शब्द का कोई आश्रय होना पड़ेगा तभी प्राचीन लोग कहते हैं कि शब्द का आश्रय जो होगा वही आकाश होगा नब्बे लोग आकाश के जगह पर किससे कार्य करना चाहते थे ईश्वर में तो वो लोग कहेंगे शब्द का आश्रय ईश्वर हो जाए तभी कहते हैं नब्बे लोग कहते हैं न तो प्राचीन लोग कहेंगे नब्बे लोग कहते हैं भगवत होगा शब्दाश्रय तो ईश्वर ही शब्दाश्रय हो जाए तभी प्राचीन लोग कहेंगे ईश्वर आत्मा है और जीव ये भी आत्मा है तो आकाश के स्थान पर आप ईश्वर आत्मा को लेना चाहे क्यों ये व्यापक है बाकी ईश्वर आत्मा में तीन चीजें अधिक हैं मतलब तीन चीजें ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये तो जीवात्मा में भी है तो आप यहाँ आकाश के स्थान पर ईश्वर को लेना चाहते हैं ईश्वर का विभू धर्म को लेकर के आप कार्य सिद्ध करना चाहते हैं वो तो जीवात्मा में भी विभू है तो इसलिए ईश्वर को क्यों लेना है जीवात्मा से क्यों नहीं होगा अगर आप शब्दाश्रय तो न ईश्वर को स्वीकार करेंगे जीवात्मा को क्यों नहीं लिया जाएगा धर्म तो समान है तो प्राचीन लोग कहते हैं प्रत्येकम जीवम आदाय विनिगमना विराहात ईश्वर को क्यों शब्द आश्रय कहेंगे जीवों को क्यों नहीं कहेंगे अगर जीवों को कहेंगे देवदत्त को कहेंगे ना चैत्र को कहेंगे ये तो विनिगमना विरहत तो कहते हैं प्रत्येक जीवम आदायगमना अभी प्राचीन लोग ऐसे कहते लो हैं अभी नब्बे लोग कहते हैं न चीवा न आश्रय थे कश्य शब्द से आश्रय जीव अगर शब्द का आश्रय होगा जीव जब सुखाश्रय दुखाश्रय बनता बनता है तब तो उसको पता चलता है हम सुखी हम दुखी इसी प्रकार के जीव अगर शब्द का आश्रय होगा उसको पता चलना चाहिए शब्दवान अहम तो अभी प्राचीन लोग कहते हैं कि जीव को अगर आप शब्द तो का आश्रय मानेंगे तब तो शब्दवान इति प्रत्यक्ष आपत्ति ये होना चाहिए जीव को ऐसे ज्ञान होना चाहिए शब्दवान अहम जीव क्या कहता है शब्दम अहम श्रृणोमी किंतु शब्दवान अहम ऐसा नहीं कहता तभी प्राचीन नब्बे कहते हैं कि अगर आप जीव को शब्दाश्रय कहेंगे जीव को इस प्रकार की अनुभव आना चाहिए प्रत्यक्ष होना चाहिए क्योंकि जब सुखवान अहम कहता है जीव सुख का प्रत्यक्ष होता है कैसे किसे आत्मा में उत्पन्न होगा मन से होगा इसी प्रकार की शब्द अगर जीवात्मा में रहेगा तो शब्द गुण हो गया जीवात्मा द्रव्य हो गया समवास से से उत्पन्न होगा मन से प्रत्यक्ष होना चाहिए नब्बे लोग कहें इसलिए जीवात्मा शब्दाश्रय नहीं होगा ईश्वर ही शब्दाश्रय होगा नब्बे लोग कहेंगे प्राचीन लोग कहते हैं जीव अगर शब्दाश्रय होगा तो शब्दवान अहम ऐसा ज्ञान होना चाहिए आप कह रहे हैं किन्तु जीव अदृष्ट का आश्रय है नहीं है किन्तु उसको पता चलता है अदृष्ट हम पता नहीं चलता तो अभी प्राचीन लोग कहते हैं कि तो वयोग्योश्य तो एव कलनात जैसे अदृष्ट योग्य नहीं है प्रत्यक्ष योग्य नहीं है मानस प्रत्यक्ष योग्य नहीं है आत्मा में समवाय समय रहने पर भी मानस प्रत्यक्ष योग्य जैसा नहीं है इसी प्रकार की शब्दाश्रयत्व शब्द समवायित्व ये जीवात्मा में रहने पर भी अयोग्य होने से उसका अनुभव नहीं होगा अयोग्यम्रिमेद मनस प्रत्यक्ष अयोग्यनस प्रत्यक्ष योग्य नहीं होगा आगे काल और दिख ये दोनों के लिए प्राचीन लोग कह लोक काल दिशोस्तु काले घटह पूर्व दिशि पट इत्यादि अन्गताकार प्रत्यात् काल और दिक ये दोनों के इसलिए मानना पड़ेगा कि अनुगत आकार ज्ञान हो रहा है कैसे अनुगत अगर ए काले काल है घट तस्मिन काल पट इस प्रकार की काल विशिष्ट अनुगत ज्ञान हो रहा है और अधिक विशिष्ट अनुगत ज्ञान भी हो रहा है पूर्व श्याम दिशी पट उत्तर श्याम दिशी हिमालय इस प्रकार की ज्ञान हो रहे अनुगत आकार ज्ञान हो रहा है भ्रमण नहीं है तो पदार्थ स्वीकार करना पड़ेगा प्राचीन लोग कहें अगर नव्य लोग कह दें ईश्वर को शब्दाश्रय मानेंगे प्राचीन लोग कहें ईश्वर को मानेंगे तो जीवों को क्यों नहीं मानेंगे नव्य लोग कह दें जीवों को मानेंगे तो जीवों को अनुभव होना चाहिए शब्दवान हो प्राचीन लोग अनुभव नहीं होगा जैसे अदृष्टवान हो अनुभव नहीं होता है शब्दवान हो अनुभव नहीं होगा किंतु जीव शब्दाश्रय हो सकता है शब्दाश्रय होगा और अनुभव भी नहीं आएगा तो फिर ईश्वर को क्यों मानेंगे जीवों को क्यों नहीं मानेंगे प्राचीन लोग कह रहे हैं निराकरण प्राचीन लोग निराकरण कर दिए ना देखिए यहाँ विचार क्या हुआ नव्य लोग कहे ईश्वर को शब्द आश्रय मानिए प्राचीन लोग कहे जीवों को क्यों नहीं मानेंगे नव्य लोग कहे जीवों को अगर मानेंगे तो शब्दवान अहम ऐसे जीवों को ज्ञान होना चाहिए नवे लोग कहे प्राचीन लोग कहे ना ना शब्दवान अहम ऐसा ज्ञान नहीं होगा अदृष्टवान अहम ज्ञान नहीं होता है इसलिए शब्दवान अहम यह ज्ञान भी नहीं होगा किंतु शब्द का आश्रय बन सकता है जीव शब्द का आश्रय बनेगा बनने पर भी शब्दवान हम ऐसे ज्ञान नहीं होगा तो फिर जीव क्यों नहीं आश्रय बनेगा क्यों ईश्वर आश्रय बनेगा तो ये विनिगमना है प्राचीन लोग ये दोष दिखाए ईश्वर को क्यों मानेंगे जीव को क्यों नहीं मानेंगे तो इसलिए शब्द आश्रय ना ईश्वर होगा ना जीव होगा आकाश को मानना पड़ेगा ये निराकरण किया कैसे बन सकता है तो अभी शब्द का आश्रय जीवात्मा भी बन सकता है ईश्वर भी तभी तो नहीं गना और जीवात्मा कितने हैं अनंत इसलिए नहीं दिया जाएगा शब्द शब्द है शब्द तो शब्दाश्रय अभी अनंत हो जाएगा ना एक आकाश को नहीं मान करके अनंत को क्यों मानेंगे तो ये गौरव दोषों का मतलब उस जीवो को जीवो व्यापक है ना जीवात्मा व्यापक है तो इसीलिए तो प्राचीन लोग कहते हैं ना ईश्वर होगा ना जीव होगा आकाश होगा वो एक ही है अभी यहाँ आपको अनंत जीव हो जाएंगे जैसे इस जगह में अनंत जीवात्मा है तो अभी ये शब्द का आश्रय कौन जीवात्मा होगा विनिगा देवदत्ता का आत्मा है क्यों यज्ञ का भी है अभी किस आत्मा को आप शब्दाश्रय कहेंगे रहे अच्छा तो वो लोग कहते हैं कि तब तो तो शरीर आप अच्छे देना वो रहेगा क्योंकि ना शब्द तो वहां हो रहा है वो तो शरीर आप अच्छे देना नहीं है ना ना, ना, ना अभी शब्दाश्रय कौन बनेगा सुनाई नहीं दिया बोल करके शब्द है नहीं ये बात तो नहीं मानेंगे ना शब्द वहां उत्पन्न हुआ वो आया कर्ण गहोर तक वो अलग बात है किन्तु शब्दाश्रय वहां होना चाहिए प्रत्येक बिंदु में जब शब्द का ये स्थानांतरण हुआ तो प्रत्येक बिंदु में शब्दाश्रय कोई कोई होगा अंतिम में जो यहां आएगा तो यहां भी शब्दाश्रय कौन होगा हम कहेंगे कि आत्मा होगा कौन सा आत्मा शब्दाश्रय होगा वहां शब्द उत्पन्न हुआ इस कर्ण गहोर आया तो चैत्र का आत्मा वो शब्दाश्रय होगा न देवदत्त का आत्मा शब्दाश्रय होगा किसको मानेंगे तो वहां तो सभी आत्मा है तो अभी किस और यहाँ जो कर्ण गघोर हुआ यहाँ किस आत्मा है सभी आत्मा है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तब तो, तो शरीर आवश्दना किंतु तो वहां तो नहीं कह पाएंगे और शब्द तो यहाँ उत्पन्न नहीं हुआ शब्द तो वहां उत्पन्न हुआ तो वहां अभी कौन आश्रय होगा तो वही विनिगमना दिखाते हैं अनंत कह दिया कि अनंत आश्रय हो जाएंगे गौरव दोष भी आगे मनस्मववेत भूत पार्थिवादी त्र त्रसरेणु आदाय विनिगमन विरह इतिहाशय अभी मन को आप असमवेत तो भूत मान लेंगे असमवेत तो भूत का अर्थ हो गया परमाणु तो अभी परमाणु को मतलब मन को परमाणु में अंतर्भाव करेंगे अथवा मन को त्रसरेणु में त्रिअु में अंतर्भाव करेंगे क्योंकि क्यों ये त्रीणु को कहाँ से आ गया कहते हैं परमाणु में क्यों मनो को अंतर्भाव करना चाहते हैं कहते हैं परमाणु सबसे अर्थात परमाणु परम वाला परिमाण वाला है तो सबसे छोटा है मनो वही है कहेंगे तो परमाणु क्यों सबसे मतलब निरवय होगा जो त्रिअणुक है वही निरवय है अर्थात धारा जो चलेगा वो परमाणु पर्यत नहीं परमाणु कुछ पदार्थ नहीं है त्रिअणुको में ही वो अवयव धारा सीमित तो हो जाएगा ऐसा क्यों कहते हैं ये त्रियाणुक में अंतिम मानना ये रघुनाथ शिरोमणि का बात है वो लोग कहते हैं हम ये जो अवयव धारा चलाते हैं जैसे हिमालय का अवयव धारा चलाएंगे तो वो फिर टूट जाएगा और अवयव हो जाएगा फिर टूट जाएगा और अवयव हो जाएगा तो ये अवयव धारा कहाँ तक चलेगा कहेंगे चल सकता है अनंत तक चलेगा तो चल हिमालय का अवयव धारा अनंत तक जाएगा और जो सरसप होता है उसका भी अवयव धारा कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा तो दोनों का अवयव अनंत हो गया अर्थात है कि दोनों का परिमाण समान हो गया किंतु हिमालय और सरसप ये दोनों का परिमाण समान होगा क्या इसलिए मानना पड़ेगा कि दोनों का अवयव अनंत होगा ऐसा नहीं कर पाएंगे अनंत कहने से दोनों का परिमाण समान हो जाएगा तो अवयव धारा कहीं ना कहीं विश्रांति उसका स्वीकार करना पड़ेगा अवयव धारा का विश्रांति जहाँ स्वीकार करेंगे उसी को परमाणु कहा जाएगा उसके आगे और नहीं हो पाएगा कहते नहीं हो पाएगा नहीं कहीं ना कहीं हमको स्वीकार करना पड़ेगा जहाँ स्वीकार करेंगे वो परमाणु कहा जाएगा ये रघुनाथ शिरोमणि कहते हैं जहाँ हमको विश्रांति स्वीकार करना पड़ेगा उसको परमाणु क्यों तो जाएंगे हम त्रसरिणु में रुकेंगे कहीं तो हमको विश्रांति करना चाहिए था तो त्रसरणु अर्थात जो दृष्टिग्राह्य होता है जो छिद्र में आने समय किरण आने का समय तो उसी को ही हम मान लेंगे वो अंतिम अर्थात तो उसके आगे अवयवधारा नहीं मानेंगे तभी परमाणु होगा मनो अथवा तो त्रिअणु को होगा ये भी नहीं है इसको कहते हैं मनुष्य असमवभूत पार्थिवादि त्रसरेणुन आदाय त्रसरेणुन प्रतिक्र दिया रामरुद्री में नवीन मते अवयधाराया त्रियाणुके विश्रांत नवीन मत में अवयवधारा त्रिअुक में विश्रांति लोग स्वीकार करते हैं अच्छा ये नवीन मते यहाँ दिदीति दिदीतिकार रघुनाथ शिरोमणि वो कहते हैं गंगेश उपाध्याय से नवीन नव्य न्याय आरंभ हुआ तो आगे ये दिदीतिकार रघुनाथ शिरोमणि वो लोग कहते हैं कि अवयव धारा त्रिअुकसु एवं विश्रांतेश तेषा एवं असमवे इसलिए असमवेत भूत हो जाएगा त्रिअुक तो मनो अभी त्रियाणुको हो तभी तो त्रिअणुको को, को मन माने मनो को त्रियाणु को मानेंगे अथवा अणु मानेंगे विनिगमना विरह इसलिए कहते हैं दोनों को नहीं मानेंगे मनो को एक अलग पदार्थ मान लेंगे विनिगमना विरह राम रुद्री अनेक द्रव्य व्यक्ति सु शु। मनोस्वीकार अपेक्षा अब परमाणु को मानिए अथवा तो त्रियाणुकों को मानेंगे वो अनंत हो जाएगा और अनेक पृथ्वी जल तेज वायु ये चारों का होंगे उससे मानने का अपेक्षा एक एक अतिरिक्त व्यक्ति सु तत्तन मनस को तुम उचितम प्रत्येक व्यक्ति में एक मनो मान लीजिए ये जितने सारे परमाणु है पृथ्वी जल तेज वायु सभी को क्यों मनो मानेंगे प्रत्येक व्यक्ति में एक एक मनो मान लीजिए ये लागू होगा आगे मूल में अद्रे व्यक्ति भविष्यति जब का विचार आएगा वहाँ और बताएंगे अधिक मूले मूल द्रव्याणी सप्तः द्रव्याण नवद्रव्याण द्रव्यपद द्रव्यूप जातिविष्टाथक न तो गुणाश्रय तो विशिष्टाथक गौरवात् द्रव्य का अर्थ हो जाएगा द्रव्यूप जाति विशिष्ट द्रव्यत्व जाति विशिष्ट द्रव्यम तर्क संग्रह में हम लोग पहले देखते हैं द्रव्य का प्रथम लक्षण क्या है द्रव्यत्व जाति मत और प्रथम कह दिया ये लक्षण ये ठीक नहीं है अभी यहाँ क्या कहते हैं द्रव्यूप जाति तद विशिष्ट अर्थात द्रव्यवान द्रव्य वहाँ द्वितीय लक्षण क्या कहा गया था गुणवत्तम यहाँ कहते हैं न तो गुणाश्रय विशिष्टार्थकम तो अभी उनके बाद अन्न भट्ट के बाद ही आए हैं तो ये अभी कहते हैं कि वो नहीं होगा गुणाश्रेयतो तो विशिष्टार्थकम नहीं होगा गुणाश्रेयतो विशिष्ट क्यों कहते हैं कि गौरव हैं द्रव्य द्रव्य तो द्रव्यम ऐसा कहना ये सरल होगा वहाँ क्या दोष दिखाए क्यों द्रव्य द्रव्य नहीं कह पाए क्योंकि अगर आप द्रव्य का लक्षण कर रहे हैं और द्रव्य का लक्षण कहेंगे द्रव्यत्वम इस प्रकार की कहेंगे लक्षण जो होता है वो लक्ष्य को इतरा से भिन्न करता है ये तो पृथ्वी का लक्षण हो गया गंधवत्व तो गंधवत्व तो को हेतु बना करके पृथ्वी में इतर भेद सिद्ध किया जाता है पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत् ऐसे कहते हैं इसी प्रकार की द्रव्य का अगर आप लक्षण कहेंगे द्रव्यत्वम इतर भेद अनुमान कैसे हो जाएगा द्रव्यम इतर भिन्नम द्रव्यवात इस प्रकार के हो जाएगा तो होने से उपनय वाक्य कैसे होगा पर्व तो बन्हींमान धूमात उपनय वाक्य कैसे होता है बन्ही व्याप्य धूमवान एवं पर्व तो परामर्श को उपनय कहते हैं बन्ही व्याप्य धूमवान एवं पर्वत तो कहेंगे तो उसमें कहते हैं कि बन्ही व्याप्य धूमवान ऐसे क्यों कहते हैं आपको तो महानस्य में ग्रहण हुआ है कि जो धूम होता है वन ही व्याप्य होता ही है इसलिए उपनवय वाक्य का लक्षण बन्ही व्याप्य धूमवान नहीं उपनवय वाक्य का अर्थ हो जाएगा कि धूमवान पर्वत बन्ही व्याप्य कहना आवश्यक नहीं हो तो आपको पहले व्याप्ति ग्रहण हुआ है इसलिए उपनय वाक्य का स्वरूप हो जाएगा धूमवान पर्वत इतना ही हो जाएगा पर्वत हो गया पक्ष धूम हो गया आपका हेतु इसी प्रकार की जब हम कहेंगे कि द्रव्यम इतर भिन्नम द्रव्यवात यहाँ उपनवाक्य कितना हो जाएगा द्रव्यम द्रव्यत्वपथ इतना हो जाएगा द्रव्यम द्रव्यत्वपथ इतना जैसे हम वहाँ कहते देते हैं ते पर्वतो धूमवान इसी प्रकार क्या है द्रव्यम द्रव्य इतना कहने से क्या होगा अभी जिसको द्रव्य क्या पता नहीं है उसका द्रव्य तो पता हो जाएगा नहीं है तो ये तो अर्थात तो इतर तरह आश्रय हुआ तो लक्षण और लक्ष्यता अवच्छेद का ये समान नहीं होना चाहिए जैसे हम कहेंगे गो हो लक्ष्य हो गया तो लक्ष्यता अवच्छेद क्या हो जाएगा गौत्व और लक्षण कहते हैं शासनाधि लक्षण और लक्ष्यता अवच्छेद का समान नहीं होना चाहिए अगर समान हो जाएगा तो उपनवाक्य प्रयोग करेंगे तो उससे ज्ञान नहीं होगा तो इसी वह वा, वह वा, वो दोष दिखाया जाता था इसलिए द्रव्यत्वत द्रव्यम ऐसा लक्षण नहीं बनेगा कहा था अभी यहाँ कहते हैं द्रव्यत्वत द्रव्यम अर्थात द्रव्य का ज्ञान नहीं होकर के भी द्रव्यत्व तो का ज्ञान आ सकता है और वो लक्षण बन जाएगा तो होने से द्रव्यत्व का ज्ञान आपको हो जाएगा द्रव्य को नहीं होकर के भी ज्ञान तो द्रव्यत्ववत द्रव्य अभी द्रव्यत्व का ज्ञान किसी उपाय से आएगा द्रव्य का ज्ञान नहीं हो करके उसको आगे बताएंगे द्रव्य पदम द्रव्यत्व रूप जाति विशिष्टार्थकम द्रव्यत्व रूप जाति अर्थात द्रव्यत्व तो विशिष्ट द्रव्य तो विशिष्ट अर्थात द्रव्यत्व ये द्रव्यम न तो गुणाश्रयत्व गुणाश्रयत्व कहने से भी वो लक्षण ठीक नहीं हुआ क्यों उत्पन्नं द्रव्यं क्षण निर्गुणं निष्क्रियम चतिष्ठती तभी यह कहते हैं कि गुणाश्रय तो लक्षण नहीं आएगा अभी द्रव्यो का ज्ञान कैसे होगा कि द्रव्य जाति मत द्रव्यम ऐसा कहेंगे मुक्तावल्याम किंग मानम इति ननु जातो तो मानम अभी द्रव्य जाति का कैसे आपको ज्ञान होगा ताकि आप द्रव्य तो द्रव्यम कहेंगे तो कोई कहेगा कि प्रत्यक्ष हो जाएगा कहते हैं नहीं तत्र प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष द्रव्य प्रत्यक्ष से द्रव्यत्व जाति का ग्रहण नहीं होगा क्यों घृत जतु प्रभृतिशु द्रव्यत्व अग्रहात घृत जतु इत्यादि जिसमें जो पिघल करके अर्थात तो ये द्रव अवस्था में रहता है तो उसमें द्रव्यत्व जाति है ये पामरों को पता है अर्थात जिनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है आप कहेंगे द्रव्य तो प्रत्यक्ष होगा जो पदार्थ प्रत्यक्ष होगा उसका ज्ञान सबको होना चाहिए तब अगर द्रव्यत्व जाति प्रत्यक्ष हो जाएगा तब घृतु इत्यादि में द्रव्य ये पावरों को भी ग्रहण होना चाहिए तो नहीं हो रहा है इसलिए द्रव्य जाती प्रत्यक्ष नहीं होगा द्रव्य जाती में क्या प्रमाण है कह दिया कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अगर होगा सबको ज्ञान होना चाहिए किंतु जो पामर शास्त्र संस्कार रहित तो उसको घृत जतु इत्यादि में द्रव्य तो दिख जाएगा अगर वो द्रव पदार्थ हो करके हैं उसको तो द्रव्य तो क्या पता ही नहीं है जो शास्त्र ज्ञान है वो कहेगा कैसे नहीं दिखता है दिखता है आप अगर न्यायिक होंगे तो आपको भूतलों में तो घटाभाव भी दिख जाएगा चक्स से <laughs> किन्तु जो नयायिक नहीं है उसको दिखेगा नहीं इसी प्रकार की जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है उसको द्रव्य तो जाति दिखेगा नहीं तो फिर द्रव्य प्रत्यक्ष है ऐसा कैसे कहेंगे तो यहाँ शंका हैं तो वही कहते हैं कि उसमें क्या प्रमाण है अभी ये हो गया द्रव्य हो गया मैया मैया मेय मानव अधिन सिद्ध होगा अभी इसके लिए मानव क्या है वो पूछ रहे हैं पहले इस प्रमाण से द्रव्य तो का सिद्ध होगा मुक्ता बल्यम किम मानम टीका में किम शब्द है प्रश्न प्रश्न करते हैं ननू द्रव्यम द्रव्यम इति अनुगत प्रतितिरेव जाती साधिका भविष्यति इति हमको जो पदार्थ देखते हैं वो द्रव्यम द्रव्यम द्रव्यम इस प्रकार के ज्ञान होता है तो उसमें द्रव्य जाती अनुगत में एक जो आकृति दिखेगा उसी को जाति कह दिया जाएगा आकृतिक ग्रहणा जाति कहेंगे तो अनुगत हो करके अगर बहुत पदार्थ में कुछ ज्ञान हो रहा है तो उसमें जाति का ज्ञान हो जाएगा इस प्रकार की उत्तर दिया जाने जाना पूर्वपक्ष कि नहीं प्रत्यक्ष प्रमाणम किंतु क्यों नहीं तत्र तत्र प्रत्यक्ष घृतु प्रभृतिषु द्रव्य अग्रहाृतजत तथा घृतादीसु पामराण द्रव्यज्ञा सकलद्रव्य साधारण द्रव्य जाति सिद्धिर्न भविष्य की भाव पामरों को अन्यत्र कहीं द्रव्यत्व जाति का ज्ञान हो जा सकता है किंतु जब द्रव्य पदार्थ रहेगा उसमें द्र... ये द्रव्यत्व इस प्रकार की ज्ञान नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि पामराणाम घृतादि में द्रव्यत्व का ज्ञान नहीं होता है होने से सकल द्रव्य साधारण द्रव्यत्व जाति ये सिद्ध नहीं हुआ पामरों को घटमय पर्वत में, में द्रव्यत्व ज्ञान हो सकता है किन्तु जो द्रवीभूत पदार्थ हो गए जल उसमें उनको द्रव्यत्व ज्ञान नहीं होगा इस प्रकार की पामर अर्थात शास्त्र ज्ञान नहीं है नहीं होने से कठिन पदार्थों तो को द्रव्य मान लेना साधारणतः तो ग्रहण कर लेंगे किंतु तो तो वायु को, को द्रव्य कहेंगे ये सभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे कहेंगे घटो पटो नदी इसको पर्वत इसको द्रव्य कह सकते हैं वायु को कैसे आकाश को कैसे द्रव्य कहेंगे ये स्वीकार नहीं करेंगे जो लोग शास्त्र पढ़ेंगे वो लोग स्वीकार कर लेंगे जो नहीं है वो लोग स्वीकार नहीं करें ऐसे जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं उनको आप कहेंगे कि जो घटो ये आकाश का विभाजन नहीं कर पाएगा मान लेंगे घटो कैसे विभाजन नहीं करेगा आप उसमें ये धूमो रखिए कैसे विभाजन नहीं करेगा तो आकाश का विभाजन और घटो नहीं हो पाएगा ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे द्रव्य तो जाति सिद्धे न भविष्यति सकल द्रव्य साधारण द्रव्य तो जाति नहीं होगा क्योंकि घृत जतु इत्यादि में उनका द्रव्य का ज्ञान नहीं होगा जिनको शास्त्र संस्कार नहीं है अच्छा देखिए ये दिया है घृतादिशु प्रतीक दिया है रामरुद्र में उसका दो पंक्ति तथा ही अनुघ्रत अनुगत आकृति व्यंग्या ही मनुष्यादि जाति आकृति आकृतिग्रहण जातिलिंगा चर्वभा सकृद्यात निर्द्र गोत्रच ये जाति ग्रहण का ये सब उपाय कहते हैं आकृति से जाति की ग्रहण जाति का ग्रहण हो जाता है अणुगत आकृति से व्यंग्य होता है मनुष्यादी जाति सर्वत्र ये क्षेत्रपाणी आदि मान दिखता है तो मनुष्य कहते हैं न ही अनुगत आकृति काचि संभवती नवद्रव्य में कोई अनुगत आकृति नहीं दिखता है घृतादिशु एकेक एक पदार्थेश सर्वदा न एकाकृति वही घृत कभी कठिन रहता है कभी द्रव हो जाता है एक आकृति नहीं दिखता है कठिन द्रवत्व अनियत अनियतत्वाद कठिन द्रवत्व घृतादि में अनियत हो गया इसलिए द्रव्यत्व जाति उनको ग्रहण नहीं होगा अच्छा पामराना आगे दे दिया जिनका शास्त्र ज्ञान है उनको तो हो जा सकता है किंतु जिनका शास्त्र ज्ञान नहीं है उनको नहीं होगा आगे मूल में कार्य अच्छा द्रव्य तो, तो जाति प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा ऐसा कहा गया इति सिद्धांत कहता है कि अदर नया कहता है कि न द्रव्य तो जाति सिद्ध होने का उपाय कहते हैं कार्य समवायिक कारणता अवच्छेदकतया अवच्छेदी कारणता अवच्छेदकतया द्रव्यो सिद्धे तीन दे दिया कार्य का समवायि कारणता अवच्छेदकतया द्रव्यो सिद्धे एक हो गया संयोग से कारणता अवच्छेदकतया द्रव्यो सिद्धे और तृतीय क्या हो जाएगा विभाग से कारणता अवच्छेदकया द्रव्यो सिद्धे तीन उपाय से सिद्ध हो सकता है दिनो कदि में प्रागभावो प्राग भाव कार्यम प्रागभावो प्रतियोगी कार्यत्व प्रागभावो प्रतियोगी तो प्रागभाव का प्रतियोगी ध्वंस होगा हो जाएगा तो फिर कहते हैं ध्वंस में भी कार्यत्व का लक्षण हो जाएगा ध्वंसामवाहिक कारणता अवच्छेद का जो होगा वह तो हो जाएगा इस प्रकार की हो जाएगी कहते हैं न ध्वंस साधारण्य कि जो दे दिया मूल में कार्य समवायिकणता अवच्छेद कार्य शब्द से ध्वंस को नहीं लेना है सत्वन विशेषणीय तो जो कार्य समवाय कारणता अवच्छेद द्रव्यम यहाँ सत्व कार्य समवाय कारण अर्थात uh, अभाव कार्य नहीं लेना है अर्थात तो भाव कार्य कह सकते हैं भाव कार्य समवाय कारणता ये ले सकते है animals. अच्छा आज यहां त करचार्य केशववादराय सूत्रभाष्यौब वंदे भगवान शो गुराने मूर्तिदिभागि व्योम वज्ञातदेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओं शिश क्योंकि यह सब तो नहीं है। तो आपको इनका जितना पता नहीं है